अभी सब लोग इस इलेक्ट्रॉनिक लॉक को तोड़ने की बातें कर ही रहे थे कि अचानक से विक्रांत को कुछ अजीब लगा विक्रांत ने अपने अदृश्य डिटेक्टर के थ्रू ये नोटिस किया कि हॉस्पिटल के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो रूम नंबर 606 का व्यू नजर आ रहा था वो चेंज हो चुका था कहने का मतलब अब सीसीटीवी कैमरे का व्यू चेंज होकर रूम नंबर छह ब्लाइंड जोन में जा चुका था यानी की अब रूम नंबर छह में क्या हो रहा था ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था विक्रांत को तुरंत शक हुआ कि यह काम रूही का ही होगा उसी ने खुद को दूसरों की नजरों से बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे का व्यू चेंज कर दिया होगा विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि रूही जरूर यहीं कहीं छुपी हुई होगी वो सावधान होकर दबे पांव आगे बढ़ने लगा बाकी लोग अभी उसके पीछे ही चल रहे थे थोड़ा आगे जाकर विक्रांत की नज़र कमरे के बैड पर पड़ी वहां पर कोई लड़की औंधे मुंह बैड पर पड़ी हुई थी उसका आधा शरीर बैड पर था जबकि आधा शरीर नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा था उसने हॉस्पिटल के नर्स की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो कुछ इस रह गया। अब तो उसको बुरा यकीन हो गया था कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ खतरा है और कोई दुश्मन भी यहाँ आस पास मौजूद है विक्रांत ने तुरंत ही पैंट में पीछे की तरफ हाथ डालते हुए अपना गन बाहर निकाल लिया उसने बंदूक को आगे की तरफ कर लिया और बड़ी सावधानी के साथ कदम बढ़ाते हुए बेड की तरफ बढ़ने लगा अभी वो चंद कदम ही चल सका था कि अचानक से उसके दाईं तरफ हलचल होता सुनाई पड़ा विक्रांत तुरंत बंदूक का निशाना गया, गया। वहां पर दो आदमी एक साथ खड़े नजर आये पहले तो वो बूढ़ा आदमी नजर आया जिसके नाम से हॉस्पिटल का ये रूम बुक था उसके फोटो विक्रांत ने थोड़ी देर पहले ही हर्षित के लैपटॉप में देखा था हालांकि विक्रांत ने उसे कभी भी रियल लाइफ में नहीं देखा था लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विक्रांत को जरा सा भी वक्त नहीं लगा लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस बूढ़े आदमी के पीछे जो शख्स था वो इसे होस्टेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और उस दूसरे शख्स के चेहरे से विक्रांत की भेंट पहली बार हो रही थी उसने अपने एक हाथ को इस बूढ़े की गर्दन में फंसा इसे जकड़ रखा था विक्रांत को देखते हुए उसने विक्रांत के ऊपर बंदूक तान दिया विक्रांत को तो उम्मीद भी नहीं थी कि इस शख्स के पास बंदूक भी हो सकती है वो एक बार के लिए उस शख्स की लाल आंखों को देखकर खौफ खा गया क्या हुआ सर जब हर्ष ने विक्रांत को यूं बंदूक ताने आने देखा तो फिर वो थोड़ा रह गया। दरअसल इस वक्त उसे सिर्फ विक्रांत का ही चेहरा नजर आ रहा था वो उसके सामने खड़े व्यक्ति को नहीं देख पा रहा था लेकिन जब हर्ष ने विक्रांत को यू बंदूक तानने देखा तो फिर उसने भी तुरंत ही अपना गन बाहर निकाल लिया और वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा उधर विक्रांत के सामने खड़े शख्स को यह पता चल गया कि विक्रांत यहाँ अकेला नहीं है उसने बिल्कुल निडर होकर बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए विक्रांत के ऊपर फायर झोंक दिया वो तो अच्छा हुआ कि विक्रांत को पहले से ही इस हमले की उम्मीद थी ऐसे में वो नीचे झुककर बैठ गया और उसके बंदूक की गोली मिस होकर पीछे दीवार पर जा लगी हालांकि अपना बैलेंस खो बैठा और नीचे जमीन पर चित होकर गिर पड़ा विक्रांत के ऊपर गोली चलाने के बाद उस शख्स ने तुरंत ही आगे बढ़कर हर्ष को भी निशाने पर ले लिया और फिर उसके ऊपर भी फायर झोंक दिया हर्ष को समझ पाता उससे पहले ही उसके कंधे को छूती हुई एक गोली पार हो गई और वो भी जमीन पर गिर पड़ा अब उसके पीछे खड़े इंस्पेक्टर लोकेश ने भी अपनी गन बाहर निकाल ली और उन्होंने बिना कुछ देखा तड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया और लोकेश के पीछे खड़ा असलम अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में खड़ा हो गया लोकेश की गन में मफलर नहीं था सो तो पूरे फ्लोर पर उसके बंदूक चलने की आवाज गूंज उठी हालांकि लोकेश की एक भी गोली सही निशाने पर नहीं जा रही थी विक्रांत के दिमाग में ख्याल आया कि इस वक्त अगर दोनों तरफ से यूं गोलियां चलती रहीं तो फिर उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है बड़ी मुश्किल से उसके हाथ कोई बड़ा मुजरिम आया है। और कहीं इस पुलिस मुठभेड़ में उसकी जान न चली जाए और बंदूक की गोली इंसान देखकर नहीं लगती है कहीं किसी निर्दोष को ये गोली जा लगी तो फिर विक्रांत खुद को कभी माफ नहीं कर पायेगा इस वक्त यहाँ पर तो सिर्फ वही एक आदमी मुजरिम नजर आ रहा था बाकी एक निर्दोष नर्स बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी और एक बूढ़ा आदमी उस मुजरिम की गिरफ्त में था बाकी के बचे लोग तो विक्रांत के साथी ही थे। इनमें से किसी को भी विक्रांत खोना नहीं चाहता था इस वक्त वो जमीन पर पड़ा हुआ था और अगर वो चाहता तो एक पल में अपनी बंदूक ऐसी काम तमाम कर सकता था लेकिन विक्रांत को यह फायदे का सौदा नहीं लगा सो उसने तुरंत ही समझदारी दिखाते हुए अपने बुलेट प्रूफ जैकेट वाले टूल को एक्टिवेट कर दिया जैसे उसका बुलेट जैकेट एक्टिवेट हुआ वो तुरंत ही उस बंदूक वाले शख्स की तरफ दौड़ पड़ा एक बार के लिए उसे भी का मकसद समझ नहीं है। वो की हरकत लेकिन विक्रांत को कोई असर नहीं हुआ बल्कि विक्रांत ने उसके करीब पहुंचकर उसके मुंह पर एक जोरदार घूसा जमा दिया और फिर अगले ही पल विक्रांत ने उसके हाथ से बंदूक छीन कर उसके पेट में अपने घुटनों को धसाते हुए उसे जमीन पर धराशाई कर दिया अब तक हर्ष भी उस शख्स को अपने बंदूक के निशाने पर लिए हुए पहुंच गया हिलना मत वरना गोली मार दूंगा सुनकर विक्रांत और हर्ष एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दरअसल आवाज उसी बूढ़े आदमी की थी, जिसको अभी तक उस शख्स ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था मौका पाकर उसने अपने मुंह पर से टेप निकाल दिया था और विक्रांत की तरफ देखते हुए अपने हाथों से बंदूक बनाकर खड़ा था सर आप ठीक तो है ना हर्ष विक्रांत की तरफ देखते हुए सर आप ठीक तो है ना हे, उस बूढ़े ने फिर से हर्ष की नकल उतारते हुए कहा उसकी हरकत देखते हुए विक्रांत और हर्ष सही सलामत खड़े ओह, ठीक तो है ना जैसे विक्रांत की नजर इंस्पेक्टर लोकेश पर पड़ी उसने लोकेश की तरफ बंदूकते हुए कहा हिलामत गोली मार दूंगा हाँ विक्रांत के इस स्टेप ने हर किसी को हैरत में डाल दिया ने बेहद कंफ्यूज होते हुए विक्रांत से सवाल किया सर क्या हो गया कुछ गड़बड़ हर्ष की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसने विक्रांत की तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए कहा हर्ष, हर्ष, हर्ष को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और वो तुरंत ही लोकेश के हाथ से गन वापस लेने के लिए बढ़ गया उसके पीछे वो बूढ़ा आदमी भी उसकी नकल करता हुआ बढ़ गया लेकिन इस बार हर्ष ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया हम्म तुम गंदे हो मैं नहीं खेलूंगा तुम लोगों के साथ हम्म हम्म वो बूढ़ा आदमी किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगा इंस्पेक्टर साहब आपका खेल अब खत्म हो गया अब चुपचाप ये बताइए कि आपने मेडिकोर फार्मा के मर्डर केस वाले कातिलों से कांटेक्ट कैसे किया विक्रांत ने लोकेश के ऊपर बंदूक तानने हुए कहा अरे सर आपको कोई गलतफहमी हो रही है मैं, मैं भला में कैसे ये आदमी जो अभी हम लोगों के ऊपर गोली चला रहा था और जो वहां रूही के घर के पास बम ब्लास्ट में मरा है ये दोनों प्रोफेशनल किलर हैं, विक्रांत ने कहा प्रोफेशनल किलर मतलब कि मेडिकल फार्मा वाले मर्डर केस के किलर ने बेहद कंफ्यूज होते हुए कहा उसे अभी ये सब मामला समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी सर आपको कोई गलतफहमी हुई है यकीन कीजिए मेरा लोकेश ने बेहद परेशान होते हुए कहा एक्सप्रेशन से तो वो बिल्कुल बेकसूर नजर आ रहा था चुप करो अब तुम नहीं बच सकते बहुत घुमा लिया पुलिस को तुमने विक्रांत ने लोकेश को डपटते हुए कहा तभी तो मैं कहूं कि हर बार ये मर्डरर पुलिस की सोच से एक कदम आगे कैसे निकल जाता है वहाँ रूही के घर के भीतर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसका अचानक से गायब होना वहाँ ब्लास्ट होना ये सब बिना किसी मुखबिर के इंफॉर्मेशन के नहीं हो रहा था और फिर यहाँ नर्सिंग होम के बारे में विक्रांत ने लोकेश के ऊपर आगे आरोप लगाते हुए कहा हम लोग यहाँ नर्सिंग होम आ रहे थे इसके बारे में भी मेरे आदमियों के अलावा सिर्फ तुम्हें ही पता था फिर भी हमारे ऊपर हमला हो गया मतलब बिना ये न्यूज़ लीक हुए, उस प्रोफेशनल किलर ने हमारे अपनी तरफ से सफाई पेश करते हुए कहा आप खुद बताइए अगर मुझे आप लोगों को मारने के लिए प्रोफेशनल किलर भेजना ही होता तो मैं सिर्फ एक ही क्यों भेजता जबकि मैं तो जानता था ना यहाँ आप कई लोग एक साथ आने वाले हो दूसरी चीज मैंने ही आप लोगों के लिए गन अरेंज किया है अगर मैं चाहता तो फिर आप लोगों के लिए गन अरेंज ही नहीं करता या या फिर बिना गोली के भी गन पकड़ा सकता था ना? वैसे लोकेश का तर्क बिल्कुल सही था जो कि उसे निर्दोष साबित करने के लिए काफ़ी था ऐसे में विक्रांत बहुत कन्फ्यूजन में पड़ गया अचानक से हर्ष के दिमाग में कुछ आया और उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर अभी यहाँ हम लोगों ने फायरिंग की है और शोर सुनकर जल्दी ही यहाँ पर सिक्योरिटी वाले पहुंच ही रहे होंगे हमें निकलना चाहिए यहाँ से विक्रांत को हर्ष की चिंता वाजिब लगी सो वो एक हाथ से लोकेश का पकड़कर यहाँ से चलने लगा अभी उसने अपना कदम बढ़ाई था, हो था। उसने के पीछे की तरफ देखा तो वहां पर असलम जमीन पर गिरा हुआ नजर आया असलम के शरीर से खून की धार निकलती दिखाई दे रही थी उसके ऊपर शायद किसी ने गोली चला दी थी और वो शायद बेहोश हो उठा था या फिर शायद उसने अपनी जान ही खो दी थी